नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ आज संडे है और छुट्टी का दिन है और एक बज चुका है और मुझे लगता है कि आप सभी लोग रेडियो सेट ऑन करके सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम सुनने के लिए बिल्कुल बेताबी से बैठे हैं मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं क्योंकि एक साठ सत्तर साल का जो अनुभव जीवन का वो सारा जो अमूल्य ख़जाना आपके पास इस एक घंटे में आ जाता है तो आप उसी बेसब्री से कर रहे हैं इस कार्यक्रम का मैं जानता हूं तो आज के सलामी ज़िंदगी में हम लोग बात करेंगे अशोक चतुर्वेदी जी से जो मल्टी टैलेंट व्यक्ति है और सेवेंटी रनिंग है उनका फिर भी एंग एंड एक्टिव है अपना जो कारोबार है वो खुद ही करते हैं आज भी वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं मीडिया के चीफ हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं अलग अलग इनोवेशन मीडिया के फील्ड में वो कर रहे हैं उनके बारे में उन्हीं से सुनेंगे उस चीज़ के बारे में तो आप सभी की तरफ से सलामी जिंदगी कार्यक्रम में अशोक चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आपका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अशोक चतुर्वेदी जी हमारे सभी लिसनर्स आपको पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं जितने भी राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं तो उन सभी से आप पहली बार मुखातिब हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में उन्हें ज़रूर बताएं देखिए मैं हमारा परिवार जो है जयपुर के पास में एक छोटे गांव से शुरू हुआ वहाँ से हम लोग बाहर निकले तो मेरे फादर के जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे दादा दादी वो मेरे फादर जब किशोरावस्था में थे तभी वो गुजर गए थे तो मेरे फादर ने वहाँ पहले कुछ दिन टीचिंग वगैरह का काम किया बहुत ज्यादा उनकी वो एजुकेशन भी नहीं थी हालांकि लेकिन उसके बाद वहाँ से वो बनस्थली विद्यापीठ के जो संस्थापक स्वर्गीय हीरा जी शास्त्री थे वो चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे काफी लीडिंग व्यक्ति थे उनके पास आ गए और उनके साथ वनस्थली में रहे और उनके साथ वो काम करने लगे मेरे नाना नानी भी जयपुर के पास एक चौंगूजा नाम की जगह में आकर के और वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का काम कर रहे थे वहीं से वो लोग जेल भी गए थे बयालीस के आंदोलन में और ये मेरा परिवार का पृष्ठभूमि वो रही मेरा जन्म बनस्थली में ही हुआ मेरे फादर मदर की जो शादी हुई वो भी बड़ी आइडियलिस्टिक हुई थी उस जमाने में गाँव में ए, बिना पर्दे की शादी होना और केवल सात आदमियों की बारात से शादी होना एक क्रांतिकारी काम था और बारात में भले ही सात आदमी थे लेकिन चौंगू का पूरा गांव जो है वो उसको देखने के लिए आया था कि बिना पर्दे के शादी कैसे, कैसे होती हो रहा? है चा, चा. बल्कि ऐसा भी हुआ कि जब मेरी लड़की चौंगू कॉलेज में लेक्चरर होके गई तो वो बहुत पुराने पुराने लोग उससे मिलने आए कि भई हमने तुम्हारी दादी की शादी यहाँ देखने आए थे हम कैसे अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये मेरा मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा जी। उसके बाद अब मैंने मेरा एजुकेशन वगैरह हुआ तो मैं जयपुर में ही पढ़ा शुरू में मेरा सारा एजुकेशन लगभग जयपुर में ही हुआ मैंने सरकारी स्कूल में हम पढ़े और बहुत अच्छी पढ़ाई हुई उस वक्त और टीचर्स जो थे उनका हमारा पर्सनल रेपोर्ट इतना रहता था कि उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता था हम कुछ गलत काम करते थे तो भी अच्छी तरह समझाते थे दंडित भी कर देते थे और जो पढ़ाने का तरीका था वो आज से थोड़ा अलग था जी, जी। और मैं पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ा हालांकि लेकिन बाद में जो अंग्रेजी मैंने पढ़ी तो वो देर से शुरू हुई लेकिन वो काफ़ी अच्छी रही जी, जी। प्राइमरी स्कूल मेरा जयपुर में एक सिस्टम है कि राजा राम सिंह ने चलाया था कि बहुत सारे स्कूल खोलो एजुकेशन को वो बहुत इम्पोर्टेंस उन्होंने जो बड़े बड़े मंदिर थे उनमें सरकारी स्कूल खोल दिए थे अच्छा अच्छा तो अशोक जी एक और बात की आपके पिताजी में ही गुजर गए तो मेरे दादाजी दादाजी मेरे, दादा दादा मेरे पिताजी तो बाद में गुजरे है अच्छा अच्छा मेरे पिताजी तो बाद में गुजरे उनके पिताजी माता जी गुजर थे उनकी लालन पालना तो वो थोड़े किशोरावस्था में थे तभी वो शास्त्री जी के पास स्वतंत्र आंदोलन में बाग अच्छा, लेने, वहाँ चले बाग लेने चले फिर आ, उसके बाद आ, वो अच्छा अच्छा तो मेरे पिताजी तो काफी बात तक रहे और मेरा स्कूलिंग वहां पर हुआ जयपुर में तो एक रामचंद्र जी का मंदिर चांदपोल बाजार में है अच्छा और उस वहाँ के स्कूल में मैंने तीसरी और चौथी क्लास मैंने वहाँ के स्कूल में पढ़ी हालांकि मेरे फादर उस वक्त विधानसभा के सदस्य हो गए थे और हम किसी भी बड़े स्कूल में जा सकते थे पर उन्होंने यही उचित समझा कि भाई ये भी पास में जो स्कूल है सरकारी स्कूल बहुत जिम्मेदार स्कूल होते हैं उस वक्त के टीचर्स बहुत जिम्मेदार हुआ करते थे तो मेरे तीसरी चौथी क्लास में मैंने वहाँ से करी पहली दूसरी उससे पहले मैंने एक प्राइवेट स्कूल में की अच्छा उस समय भी किंडर था साठ साल पहले हाँ जयपुर में एक किंडर स्कूल था उसमें हम जो उसके एक अलग पद्धति से पढ़ाते थे मुझे याद है हमारे मिस हैंनरी करके प्रिंसिपल हुआ करती थी एक छोटा सा स्कूल था अच्छा, उसमें काफी चीजें हमको सिखाई जाती थी हा, हा, वहाँ पर हमारे हर हफ्ते गार्गल कराए जाते थे पोटेशियम परमैंगनेट से जिसको लाल दवा बोलते थे लोग अच्छा, तो उससे हमारे गरारे करिए स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था दिन के अंदर हमें रोज लंच के बाद में लेटने को कहा जाता था बाई करवट से आप लेटिए और सब बच्चों को आधा घंटे लिटाया जाता था तो इस तरह का हमको ट्रेडिशनल चीज़ें भी उसमें सिखाई गई और बहुत अच्छी एजुकेशन थी तीसरी चौथी क्लास में हमने सरकारी स्कूल में पढ़े हम और क्योंकि उसके बाद हमने अपना मेरे फादर ने एक खेत की ज़मीन खरीद ली थी और उस खरीद जमीन पर हमने ना मकान बनाया तो वो दुर्गापुरा जयपुर में है तो हमारे पास गांधी पास में पड़ता था तो वहाँ जो सरकारी स्कूल था मैंने हायर सेकेंडरी तक हम वहाँ पढ़े वो स्कूल बाद में शिफ्ट हो गया था वहाँ के बच्चों को पोदार स्कूल नया खुला था उसमें शिफ्ट हो गए थे मेरा जो एकेडमिक एजुकेशन व सेकेंडरी तक की सरकारी विद्यालयों में हिंदी मीडियम में ही हुई उसके बाद मैं चूंकि उस वक्त इंजीनियरिंग का बहुत चलन था और कैरियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं थे और ज्यादा उस वक्त सोचते भी नहीं थे लोग और स्टूडेंट तो बहुत कम सोचते थे उनको जरूरत पड़ती नहीं थी माँ बाप ने कहा कि भाई आप इंजीनियरिंग में चले जाओ तो इंजीनियरिंग में चले गए तीन तरह की कुल फैकल्टी होती थी साइंस कॉमर्स और आर्ट्स जो कि मैं साइंस का विद्यार्थी था मैं इंजीनियरिंग में चला गया मैंने बाद में अजमेर पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया ये मेरी एजुकेशन रही आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अशोक चतुर्वेदी जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का जो स्कूलिंग है आपका समय <coughs> का जैसे कि आज से साठ पैंसठ साल पहले की जो स्कूलिंग आपकी रही तो उसमें कुछ डिफ्रेंस आप बता सकते क्या शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है उस समय और अभी के पढ़ाने में या बच्चों के मानसिक स्थिति में क्या बदलाव है देखिए उस वक्त हम हमारा और हमारे अध्यापकों का बहुत संबंध इतना गहरा होता था कि मैं आज भी मुझे मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स भी याद हैं और ऐसा हुआ कि अब तो खैर वो मैं खुद ही अवस्था में आ गया हूँ लगभग लगभग लेकिन मैं जब तक आज से तीस चालीस साल पहले तक भी मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर्स भी मुझे मिलते थे और हम कहीं मिल जाते थे तो बातचीत होती थी हम उनको पहचानते थे वो हमको पहचानते थे आज की स्थिति वो नहीं है उतना अच्छा वो नहीं रहता है बहुत किसी किसी टीचर के साथ बच्चे का हो सकता है और आधुनिकीकरण इतना हो गया है कि परिवार से उनसे कोई ज़्यादा संबंध नहीं हुआ वरना हमारे जमाने में अध्यापकों से पारिवारिक संबंध हो जाते थे हम इतने जुड़े हुए रहते थे कि हमें यह लगता था कि ये बिल्कुल हमारे घर के ही लोग हैं वो लोग भी हमारा इतने अच्छी तरह ध्यान रखते थे न केवल स्कूल में बल्कि बाहर भी उनको पता रहता था कि हम स्कूल के बाहर क्या करते हैं हमारा बैकग्राउंड क्या है हमारी हॉबीज़ क्या हैं हम क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आज की शिक्षा शिक्षा पद्धति थी थोड़ी फर्क थी आज अंग्रेजी माध्यम का ज़्यादा वो हो गया है कुछ आधुनिक तकनीक आ गई है इस तरीके की मुझे याद है कि मैं मैथमेटिक्स का ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था आज मेरी पोती जो है आठवीं क्लास में है मैं उसको जब सवाल बताता हूँ तो मैं जो जिस तरीके से सवाल का उत्तर बताना चाहता हूँ वो उसका सिस्टम नहीं है नहीं। वो दूसरे तरीके से करते हैं मैं कहता हूँ भई यार मेरे हिसाब से इसका उत्तर ये आ गया वो अपने हिसाब से करके बताती है कि हाँ ये आपका उत्तर सही है लेकिन उसका तरीका और मेरा तरीके में बहुत फ़र्क आ गया है हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छा हो क्योंकि आजकल वो काफ़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट करके उन्होंने टेक्निक्स डेवलप की हैं हमारे समय में हम बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की थी जो गुरु गुरु कहलाते थे जी, जी, कैसे गुरु होते थे उनसे हम कई चीज कैलकुलेशंस मुंह कर सकते थे ओरली अब वो एक नया सिस्टम चलाया अब कस करके उसमें वो मेरी लड़की वो दो हाथ हिला हिला करके और वो कैलकुलेशन जबानी करती है तो सिस्टम्स बदल गए हैं कि मोर और लेस एजुकेशन आज भी अच्छी है लेकिन उस टाइम भी बहुत अच्छी थी और पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था बच्चों पर मतलब स्कूल के हर बच्चे को लगभग स्कूल का हर मास्टर बहुत अच्छी तरह जानता था उसका हुँ, पूरा बैकग्राउंड जानता था हुँ, हुँ, अगर कोई बच्चा अलग से कमजोर होता था तो उसको अलग से ध्यान दिया जाता था और वो डेवलप करने की कोशिश करते अशोक जी मुझे लगता है कि आज वो सिचुएशन कम है हाँ उतना सिचुएशन नहीं है बच्चे आज स्थिति यह है कि अगर बच्चा कमज़ोर है तो वो घर वालों को कहेंगे कि भाई ये बच्चा आपका कमज़ोर है इसको आप पढ़ाया करो इसको आप ठीक इस ये कमज़ोर क्यों है इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं <laughs> हमारे ज़माने में हम मास्टर से पूछते थे कि भाई इसके नंबर कम आ रहे हैं और मास्टर हमको हमारे घर वालों को कहते ही नहीं था उसको ध्यान था कि इसका इस चीज़ में नंबर कम आ रहे हैं इसको एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत है तो वो अपने आप ध्यान देता था और मास्टर हमारे ख्याल रखते थे कि भई इसको इस सब्जेक्ट में कमी है तो इसको एक्स्ट्रा मेहनत करानी है नहीं। कोई बच्चा अगर किसी को पर्टिकुलर कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो टीचर को इमीडिएटली मालूम पड़ जाता था कि इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो अलग से बुला करके भी काउंसलिंग करते थे सही बात है। वो चीज़ आजकल थोड़ी कम हो गई है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अशोक जी मुझे लगता है कि हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि आज का जो स्कूलिंग है उसमें ये चीज़ें हैं कि हम लोग हर दो महीने में एक महीने के बीच में जो है पेरेंट्स मीटिंग होती है जहाँ पर उनको जो है अपने बच्चों के बारे में टीचर सब बता देते हैं और फिर ये सिलसिला जो है कंटिन्यू रहता है और इवन ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीज़ें जो हैं प्राइवेट स्कूल में तो होता ही होता है लेकिन अभी सरकारी स्कूलों में भी माता पिता को बुलाया जा रहा है ताकि बच्चों के ऊपर उनका भी ध्यान रहे रेगुलरिटी बच्चे की बढ़े तो ये ठीक है कि गवर्नमेंट स्कूल वाले अगर बुलाते हैं पेरेंट्स को तो वो थोड़ा समझ में आता है लेकिन प्राइवेट वाले भी बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है पहले वाले परिवेश में पहले शायद माँ बाप जाते ही नहीं थे स्कूल में रेयर जाते थे उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आवश्यकता ही नहीं पड़ती बहुत जरूरी होता था तो कभी टीचर और उनके बीच में संवाद होते थे नहीं, नहीं। और लेकिन वो जो टीचर्स होते थे वो कोई पेरेंट्स से कम नहीं होते थे वो इक्वली गुड होते थे बच्चे के लिए ये भी बात सही है देखिए आज लोग कहते हैं कि साहब गुरुओं की इज्जत नहीं है मैं उनसे कहता हूँ कि गुरु को भी तो इज्जत लेना आना चाहिए उस वक्त गुरु कितना प्रेम करते थे कितना उसको और अपनी डिग्निटी बना के रखते थे आज आप देखिए कि आज का अगर टीचर जो है कॉलेज का टीचर है और कॉलेज स्टूडेंट के साथ बैठकर के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और उनके साथ हंसी मजाक चल रही है तो उनमें एक व आज ये कह सकते हैं कि साहब ये ज्यादा अच्छी चीज है कि वो आपस में उनका रेपर्ट इतना अच्छा है बराबरी का सलूक है लेकिन फिर आप बराबरी का सलूक है तो फिर आप गुरु वाली इज्जत क्यों चाहते हो सही बात है हाँ हाँ फिर वो चीजें नहीं आएगी आप दोनों चीजें नहीं रख सकते हाँ। कि आप गुरु वाली इज्जत भी चाहते हो और बराबरी का भी मेरा व्यवहार रखना चाहते हो तो दोनों नहीं हो सकती आपको हो एक चीज चुननी पड़ेगी सही बात है सही बात है तो आज ये फर्क आ गया अशोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कई जो डिफरेंस है आज के स्कूलिंग में और पहले वाले स्कूलों में जहाँ पर गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वह पहले थी आज वो चीज़ें थोड़ा सा अलग समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती जाती तो हमें आज के परिवेश में फिर उसी तरह से हमको सोचना चाहिए फिर पिछली वाली बातों को यहाँ पर मेकअप करने की बातें ना हो ताकि जो चीज़ें अभी हैं उसको वैसी वैसे ही और उसके ऊपर कुछ और सोच सकते हैं कि हम अपने मूल्यों को कहीं कम ना हो जाए जी आज भी ऐसा नहीं है कि सभी टीचर्स उस तरीके के हैं ऑटोमेटेड मुझे याद है मेरे परिवार में टीचर्स हैं मेरे बच्ची जो है वो प्रोफेसर है मेरी बहू जो है वो भी एक प्रोफेसर है और मैं दूसरे भी उनके साथ के लोगों को देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका स्टूडेंट्स के साथ अपना बड़ा अच्छा रेपर्ट होता है और उनका ख्याल रहता है उनके पास जो मैसेजेज आते हैं उनसे वैसे मिलने के लिए लोग बच्चे आते हैं जिन जिनको उन्होंने चार साल पहले पढ़ाया था आठ साल पहले पढ़ाया था वो भी अभी तक उनके संपर्क में रह रहे हैं अपनी डिफिकल्टीज को करते हैं लड़कियाँ जो हैं अपने मेरी बहू है वो चूंकि होम साइंस की है तो वो लड़कियाँ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उनसे डिस्कस करती हैं और वो करते तो टीचर्स के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है आज भी ऐसे टीचर्स हैं पर उनमें अब कमी हो गई है। सही, बारे, सही बारे। ये बात सही बात। बात ये बातेंटेज कम होगा और दूसरा एक और बात है कि चूंकि सरकारी स्कूलों में क्या है कि आज ये एक चलन हो गया है कि हमें प्राइवेट स्कूल में ही भेजना है तभी हम ज्यादा अच्छे बच्चे को बना पाएंगे हु। उसकी वजह से स्कूल में जो है स्टूडेंट की क्वालिटी में थोड़ा सा हास हो गया है हु। और ये बात आप पक्की मानिए कि टीचर का स्टैंडर्ड अपने स्कूल के बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़ता गता है अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो टीचर भी अपने आप वो भी उसका भी हास हो जाता है बेचारे का नहीं, नहीं, आप इस बात को मैंने नोट किया है तो उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है अच्छा टीचर जो है जो सचमुच अच्छा है वो कहीं से भी हीरा खोज लेता है नहीं, नहीं, और उसको वो करता है मैं वो होना चाहिए जैसे मैं जानता हूं कि मेरी लड़की ने जब शुरू शुरू में काम करना शुरू किया तब भी उसके आद थी वो चूंकि एक के कॉलेज में पढ़ाती थी और बच्चे ऐसे परिवारों से आते थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे लेकिन फिर भी बस से किराया खर्च करके आ रहे हैं ऊनी कपड़े नहीं होते थे उनके पास धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो ये कहती थी कि भाई मैं क्लास मिस नहीं करूंगी कभी भी सही बात अगर मेरा एक भी बच्चा आया है तो उसकी भी मैं क्लास जरूर लूंगी छोड़ूंगी नहीं, नहीं मैं जरूर पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे पता है वो कितना संघर्ष करके आ रहा है और उसकी आदत आज भी यही है वो आज यूनिवर्सिटी में है लेकिन वो यही है कि अगर मेरा एक बच्चा भी आया है तो मैं पढ़ाऊँगी क्लास जरूर लूंगी और एक्स्ट्रा मेहनत करती है सही बात तो ये टीचर्स के ऊपर है मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जो इस तरह से अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे के उत्थान के लिए नहीं, नहीं। और वो बहुत अच्छी बात है लेकिन अब कम हो गए हैं ऐसे टीचर्स पहले ऐसे टीचर्स होते थे जिनको टीचर का जो संबंध होता था शिष्य वो शायद जीवन पर्यंत निपता था बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का जो बदलाव है और समय के अंतराल में सब चीज़ें बदलती है लेकिन अगर व्यक्ति अपना इंटेंशन अपना कर्तव्य को देखे तो वो कई लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने कर्तव्य को बराबर करते रहते हैं और बच्चे भी अगर इंटरेस्ट है तो वो बच्चे भी बराबर जो है मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं समन्वय रूप से जब होता है तब जाके कुछ अच्छा रिजल्ट भी आता है तो बहुत ही अच्छी बात आपसे हुई और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ते हुए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से अशोक चतुर्वेदी जी से बात करेंगे उनके जीवन के कुछ करियर किस तरह से उन्होंने अपना बनाया है कैसे उनका जीवन का जो एक मोड आता है जब स्कूलिंग पूरा हो जाता है तो फिर एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है तो उस बारे में विचार करेंगे उस बारे में उनसे बातें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडमो वन नाइनटी सुनते रहो मुस्क्राते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे चलिए आगे बढ़ते हैं अशोक चतुर्वेदी हमारे साथ है सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें उनके साथ हो रही हैं एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है 70 साल का और मैं चाहता हूं कि वो अपने करियर के बारे में जैसे कि हम लोग स्कूलिंग के बाद एक डिसीशन लेना होता है हमें कि हमें अब क्या करना चाहिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए किस तरह की बातें उन्होंने सोचा उस समय उसके बारे में हम जानेंगे उन्हीं से तो फिर से एक बार स्वागत है अशोक चतुर्वेदी जी का <laughs> देखिए मैं करियर के बारे में मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं जी जी जी जी जो बड़ी अजीब सी बात लग सकती है आज के आज में आज के परिप्रेक्ष्य लेकिन सकती है। उस वक्त ऐसा था कि करियर के बारे में शायद ज्यादा लोग ज्यादा सोचते नहीं सोचते भी नहीं थे करियर के ऑप्शंस सीमित थे लेकिन बहुत थे सीमित का मतलब ये कि वेराइटी ऑफ कैरियर ऑप्शन वेरी लिमिटेड लिमिटेड कि इंजीनियरिंग की है तो कहीं भी इंजीनियर की नौकरी मिल जाएगी और दूसरे काम किए हैं कि आर्ट्स का किया है लेक्चरर हो जाइए आप कहीं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चले जाइए इस तरह के फैकल्टी तीन फैकल्टी हम जानते थे कुल के कॉमर्स साइंस और आर्ट्स की फैकल्टी है हाँ। मैंने चूँकि इंजीनियरिंग किया नौकरी आसानी से मिल जाती थी मैंने नौकरी शुरू कर दी इंजीनियरिंग में मैंने पहले एक फैक्ट्री में नौकरी की उसके बाद में कुछ दिन मैंने कोशिश की कि मैं कुछ बिजनेस करूँ पर सर्कमस्टांसेज ऐसी रही कि मैं वो नहीं कर पाया उसके बाद एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मैं इंजीनियरिंग साइड में चला गया वहाँ मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में काम किया प्रोडक्टिविटी सर्विसेज़ में काम किया उसके बाद ऐसा रहा कि चूंकि यह औद्योगिक सुरक्षा जो है इंडस्ट्रियल सेफ़्टी का काम हर फैक्ट्री के अंदर ये देखना पड़ता है कि वर्कर्स को कोई खतरा नहीं हो जैसे खतरा हो तो क्या सेफ्टी मेजर्स लेने एक नया फील्ड चला था और उसके लिए एक नया नई शिक्षा भी प्रारंभ हुई थी बम्बई में सिर्फ होती थी वो उस वक्त अच्छा डिप्लोमा होता था तो मेरे जो नियोक्ता थे इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड भारत सरकार का संस्थान उन्होंने मुझे एक साल का कोर्स करने के लिए बम्बई भेज दिया अच्छा <laughs> तो और मैंने वो पूरा एक साल का कोर्स किया राजस्थान का मैं पहला आदमी था और भारत के लगभग शुरू के 200 लोगों में से मैं एक था जिन्होंने वो कोर्स किया क्या बात है फिर मैंने इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर काफी काम किया जो भारत की फर्स्ट नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा एक भारत की एक नेशनल सेफ्टी सेमिनार की गई थी बम्बई में मैं उसमें एक डेलीगेट रहा उसमें मेरा काफ़ी अच्छा योग भागीदारी रही तो उस वक्त रतन टाटा जी के फादर नवल टाटा जी आए थे हमारे से बातचीत करने के लिए तो वो सब काम मैंने किए लेकिन कैरियर में ये मेरा सरकमस्टांशियल रहा मेरे ऊपर रामचरित मानस की वो चौपाई वो बिल्कुल फिट बैठती है कि हो ही वही जो राम रची राखा अच्छा अच्छा मैंने <laughs> मेरे प्रयास कुछ रहे नहीं कैरियर के बदलने में लेकिन मेरे कैरियर बदलते गए और उसके बाद ये हुआ कि कुछ साल मैंने जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का काम किया उसके बाद मेरे फादर स्वर्गवासी हो गए और चूंकि हमारा मीडिया का काम था हमारा एक साप्ताहिक अखबार था और प्रिंटिंग प्रेस था जयपुर में तो मुझे मजबूरन वहां आना पड़ा परिस्थितिवश और मैंने आकर के वो काम करना शुरू कर दिया तो न... आपके पहले पहले ये कौन चलाते थे थे मुझसे वो फादर फादर ही चलाते थे। अच्छा, फादर तो तो नहीं नहीं। फादर के स्वर्गवास के बाद मेरा छोटा भाई अलग सर्विस में था तो ये तय किया कि भाई मैं आ जाता हूँ जयपुर ही आ जाते हैं अपन अब साथ रहेंगे और हम जयपुर आ गए मैंने अपना प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का काम संभाल लिया क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का मैं मैकेनिकल इंजीनियर था वो सामने <laughs> दिखता है मैकेनिकल काम था उस पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया लेकिन चूंकि अखबार को भी चलाना था तो उससे मैं इन्वॉल्व रहा तो वो मेरा चूंकि संपर्क हो गया यहाँ पर सब लोगों से नहीं, तो नहीं, हमारा अखबार चूंकि प्रतिष्ठित अखबार था राजस्थान के प्रतिष्ठित अखबारों में रहा और इसलिए ज्यादातर पत्रकार हमारे अखबार को जानते थे पुराने नए सब तो मेरा संपर्क वो भी जन गए तो फिर मैं पत्रकारिता में आ गया और पत्रकारिता में मैंने कई अपने अखबार को काफी आगे बढ़ाया हु। और हम ने प्रिंटिंग की लाइन के अंदर भी हमने जब कंप्यूटराइजेशन हमने करने वाले लोगों में हम शुरुआती लोग थे जिन्होंने यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन किया और हमने कंप्यूटर लेकर के जो आज डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम है हम जब हमने शुरू किया था सन अट्ठासी में तब हम कुल चार लोग थे राजस्थान के अंदर १९८८ में में आपने वो, वो में हमने कंप्यूटर छह कंप्यूटर हमने लगाए थे हम दूसरे लोगों का भी काम करते थे और सुबह छह बजे से रात के ग्यारह बजे तक इतना काम करते थे बहुत मेहनत की हमने छह कंप्यूटर लगा करके और फिर वो काम किया हमने फिर एक समय आया जब हमने ये देखा कि भाई अब कंप्यूटर बहुत सस्ते भी हो गए हैं और जगह जगह हो गए हैं तो हमने उसको लाभकारी काम नहीं रहा बिजनेस इज बिजनेस नहीं, नहीं। उसमें लाभ होना जरूरी है एक स्टेज ऐसी आई कि जब हम सिर्फ उतना ही कमा रहे थे जितना हम खर्च कर रहे थे अच्छा वो एक तरह से लगभग लगभग उतना ही था तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है हम मेरे जितने ऑपरेटर्स थे जैसे हमने जब प्रिंटिंग प्रेस बंद किया लेटर प्रेस का तो हमारी जो प्रेस की मशीनरी थी और जो सामान था वो हमने हमारे वर्कर्स को दे दिया कि भाई तुम अपने अलग अलग अपने अपने प्रेस खोल करके अपना काम करने लग जाओ इसी तरह से हमारे पास जितने ऑपरेटर कंप्यूटर थे वो भी उनको हमने कहा तुम अब अपना इंडिपेंडेंट काम करने लग जाओ वजह इसके कि आप यहाँ आते हो कंप्यूटर ले जाओ और अपना काम करो उस तरीके से हम कर दिया अखबार हमने कहा कि हम दूसरी जगह छपाएंगे अब दूसरों के प्रेस में छपाने लग गए अखबार का काम किया उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आई उन्ही दिनों ऐसा हुआ कि एक भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ से जोड़ा मैं। हाँ। और उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया थोड़े दिनों का तो मेरे को जगह जगह घूमने का मौका मिला और मैंने बहुत सारी चीजें देखी छोटे अखबार अख़़़, बड़े अखबार पत्रकार पूरे भारत का दौरा मैंने कई बार किया उसके सिलसिले में एक बात मेरे को पूछना है जैसे आपने कहा कम्प्यूटर वो कम्प्यूटर लगाने के बाद आपका बिजनेस तो चारो तरफ से चल रहा था लेकिन धीरे धीरे फिर वो कम कैसे हुआ वो कम ऐसे होता है देखिए कि हमारा इसलिए चल रहा था क्योंकि काम तो हमने उस वक्त शुरू किया था हमें प्रकाशकों को बताना पड़ता था कि आप कंप्यूटर के इसमें ऑफसेट पे काम करवाइए ये करवाइए हमने कन्विंस किया नहीं। नहीं। फिर काम बहुत बढ़ गया हमारे पास काम एक महीने का एडवांस रहता था जी जी जी लेकिन बाद में चूंकि कंप्यूटर सस्ते हो गए बहुत मैंने जो कम्प्यूटर आप जी समझिए अठहत्तर हजार का खरीदा हाँ हाँ वो बीस हजार में मिलने लग गया अच्छा अच्छा जो प्रिंटर मैंने पौने दो लाख रुपए का लिया आज आप देखिए कि प्रिंटर आपको हजार में भी मिल जाता मिल जाता है। है। जा रहा है। मैंने पौने दो लाख रुपए का प्रिंटर लिया था ओ, हो, हो, हो। तो सस्ते हो गए तो वो घर घर के अंदर कंप्यूटर लग गए जैसे एक बार फोटो और मशीन थी बहुत महंगी आती थी धीरे धीरे हर गली के अंदर वो लग गए आज देखिए आपको हर घर में कंप्यूटर है सही बात है तो उसका कॉम्पिटिशन जब हट गया तो सस्ता रेट भी सस्ता हो गया सस्ता काम होने लग गया हमको हम, हम चूंकि ऑपरेटर से काम करा रहे हैं तो हमको अपना प्रॉफिट अलग चाहिए कंप्यूटर उसकी तनख्वाह तनख्वा और कंप्यूटर ऑपरेटर ने अगर खुद का कंप्यूटर हमने उसको लगवा दिया तो अपने घर बैठा काम कर रहा है वो बहुत सारे खर्चे उसको करने नहीं है वो अपने तनख्वाह के बराबर भी कमा लेता है तो वो तो सोच रहे है कि मैं तो कमा रहा हूँ तो उस तरीके से काम होने लग गया तो हमने ये देखा कि यह इतना वायेबल नहीं रहा प्रॉफिटेबिलिटी जी जी तो और या फिर हम उसको एक्सपेंशन दूसरा करते डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और मेरा इंटरेस्ट क्योंकि जर्नलिज्म में ज्यादा हो गया था अच्छा, और बिजनेस में कम चीजें मेरा एक्चुअली क्या रहा कि ऐसा माना जाता है मेरे परिवार में खानदान में रिश्तेदारों में कि इसको पैसे वैसे की कोई परवाही <laughs> क्योंकि मेरा कभी रुचि नहीं रही कि पैसा कमाने में उनमें दाल रोटी मिल रही है वो तो काफी है और उसके अलावा अपने और काम करूँ तो मैं पैसे कमाने की तरफ मेरा कभी बहुत ज्यादा ध्यान रहा नहीं आ, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अब जर्नलिज्म काम चल रहा है अपना और ये इतना पैसा वैसा कमाके इतनी मेहनत कर दी होती है जर्नलिज्म चूंकि मेरी रुचि बढ़ गई मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया दूसरी चीजों में संगठनों में तो मैंने उसको फिर बंद करना उचित समझा लेकिन ये रहा कि भी दाल रोटी के लिए कुछ एंड कुछ करते रहना है तभी मैं भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ से भी जुड़ा उस वक्त मुझे यह लगा और उसके बाद थोड़े दिनों बाद मैं इस हमारा जो एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है हम मैं उससे जुड़ गया हमारे अखबार को उसका मेम्बर बनाया मैंने उसमें मेरा फादर भी उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कभी रहे थे तो इसलिए मेरा संपर्क था उन्होंने कहा भाई आप भी इसमें जुड़ी जुड़िए तो मैं उसमें जुड़ गया उसमें जब मैं सक्रिय रूप से जुड़ा तो मुझे छोटे अखबारों का और मझोले अखबार जो है लघु मध्यम समाचार पत्र जिनको कहा जाता है उनको किस तरह के संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है और किन संघर्षशील स्थितियों में वो अखबार निकाल रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं उसको अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला उस वक्त मेरे दिमाग में यह आया कि भाई इनके पास एजेंसीज के लिए न्यूज लेने का या सामग्री लेने का कोई जरिया नहीं है उनके पास संसाधन नहीं है संसाधनों की बहुत कमी है तब तो मेरे को यह समझ में आया कि ये कंटेंट जो इनका छोटे अखबारों में कंटेंट की बड़ी समस्या रहती है वो फ्रंट पेज बैक पेज पर अपना कंटेंट देते हैं लोकल न्यूज देते हैं और बीच के उसके अंदर उनको फिलर डालना पड़ता है क्योंकि वो सामग्री कहाँ से लें उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो उसका इंतजाम कर सकें तब मैंने एक अमर ज्योति न्यूज एंड फीचर एजेंसी करके एक संस्था बनाई उसको मैंने कहा कि हम एक न्यूज पूल बनाएंगे नहीं, नहीं। ये मेरा एक प्रयोगात्मक कार्य था नहीं, नहीं। उसमें मैंने एक आगे जो छोटे छोटे अखबार हैं हमसे आप जुड़िए करके आप अपने अपने क्षेत्र की एक एक दो दो खबर यहाँ पर हमको भेजिये नहीं, नहीं, नहीं। हम उनको कंपाइल करके और करीब दो पेज का मैटर आपको बना करके बाकी सबको भेज देंगे उससे ये होगा कि आपने एक खबर हमको भेजी है हम आपको दस खबरें दे रहे हैं दूसरी जगहों की भी दे रहे हैं दूसरा यह है कि आप चूंकि अपने लोकली निकाल रहे हैं लेकिन हम आपको अगर राजस्थान में हैं तो राजस्थान के पंद्रह जिलों की खबर आपको दे रहे हैं जी जी जी तो इस तरह का हमने एक, वो किया जी और जी वो काफी सफल रहा, भी रहा, रहा, मारा। रहा हाँ। और हम हम और हमने उसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया हम सिर्फ अभी भी हम उसको किसी तरीके से बनाए रखे बनाए रखे कर रहे है उसके बाद हम इस संगठन से जुड़े हमने इससे और प्रसार किया इस संगठन का मैं इसका आजकल अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारा संगठन इस रूप में है कि जो भारत सरकार के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉगनाइज तीन संगठन हैं कि जो अखबार मालिकों के संगठन हैं उनमें से एक ये भी है और हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री के चंदोला वो प्रेस काउंसिल के मेंबर भी हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत नहीं, से नहीं, नहीं। तो उस तरीके से ये तो मेरा कैरियर में ये चीज़ रही अब मैंने मैं कुछ नए काम और कर रहा हूँ अभी मैंने पंद्रह दिन पहले एक न्यूज पोर्टल बनाया है इंटरनेट पर अच्छा अमरज्योति के नाम से अच्छा अमरज्योति उस... नाम से अमरज्योति के नाम से उसका अमरज्योति न्यूज डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट इन करके उसका लिंक है उसमें हम अलग अलग जगह की अलग अलग खबरें देंगे उसको हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि कॉमन अखबार जैसा नहीं हो कॉमन न्यूज पोर्टल की तरह नहीं करना चाह वो भी हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि कैसा होता है देखते हैं और उसमें हम विशेष तरह की खबरें जिनका जो हम समझते हैं कि लोगों को जानना जरूरी है अलग अलग स्टेट्स से मित्रों से लेंगे हर स्टेट की हम ये कोशिश करेंगे कि लीड न्यूज़ जो है वो अलग अलग स्टेट्स की जो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इम्पोर्टेंस है लेकिन वो चूँकि वहीं के अखबार में छपी है तो उनको हम उसमें देते हैं फोटोग्राफ्स देते हैं कुछ आलेख ऐसे होते हैं लेख होते हैं जो कालजे होते हैं नहीं, नहीं, जैसे बेगम अख्तर के बारे में मेरे मित्र एक बड़ा अच्छा लेख लिखा उनका छप गया भास्कर में या आ जिंदगी में छपा लेकिन वो लेख ऐसा है जिसको 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू वो कि वो रहेगी बेगम अख्तर का नाम रहेगा तो इस तरीके के लेख मेरे को कई मित्रों ने जिन्होंने लिख रखे हैं या जो नए लिखने के लिए और हमको देने के लिए तैयार है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है जी जी। वो लेख इसमें हम इस तरीके के डाला जाएं। जैसे कजरी एक तरह का गीत होता है कजरी एक बहुत जी जी। नामी वो चीज है शास्त्रीय संगीत की लेकिन वो एंटरटेनिंग भी है उस पर हम एक लेख जल्दी ही देने वाले है किन्ही शहरों पर देंगे इस तरह के हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं ये एक नया हमने बनाया है उससे अभी हम कई लोगों को जोड़ रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर अभी हमने 20 आदमियों की टीम बनाई है जिसमें काफी प्रतिष्ठित लोग हैं जी और इसको प्रतिष्ठा अभी हमारा चूंकि पंद्रह दिन हुए हैं और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अच्छा अच्छा लेकिन ये हम एक महीने में हम उसको पूरा उसका मैं इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आया हुआ हूँ यहाँ चूंकि काफी अच्छे लोग आये हुए हैं कमल दीक्षित जी हैं कल्याण सिंह कोठारी हैं और पत्रकार काफी अच्छे अच्छे आए हुए हैं तो हमने कल रात को ही इकट्ठा करके उनको बताया कि भाई हम ये कर रहे हैं और इसके अंदर आप सब लोग अपने अपने सुझाव दीजिए और हमारा काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है हम उसको इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हम दो तीन महीने बाद हम इसको इतना अच्छा बना लेंगे की ये लगेगा लोगों को ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है सही बात है जब भी आप नई चीज़ें सोचते हैं तो उसको टाइम ज़रूर लगता है लेकिन वक्त के साथ हम अगर अपडेट रहते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें कुछ नई चीज़ें लोगों को देते हैं तो पसंद आता है और काफ़ी पॉपुलर भी होता है मैं चाहूँगा कि ये बहुत पॉपुलर रहें आपका ये वर्क और लोगों के ऐसी शुभकामनाएं सकता है क्योंकि नई चीज़ जब करते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है और एक पॉजिटिव एसर्ट एक पॉजिटिव चीज़ें आप लेकर चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज के समय के अनुसार इसकी नीड है इस की की जरूरत भी है नहीं, मेरा तो, ये है मेरा हाँ, देखिए अब हाँ, मैं आज तारीख में मुझे जीवों को पार जिनकी आवश्यकता नहीं, नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरे काबू में हैं <laughs> ये कहना चाहिए कि कि मेरे साथ हैं <laughs> सही बात और वो ये कहते हैं कि आप इस तरीके के काम करिए और हम आपको अगर आर्थिक उसकी भी जरूरत है तो बस तो इसके अंदर तो आप हमें बताइए और घर की चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए क्या वारत? आप चिंता क्या ही मत बहुत ही अच्छे आप लकी हैं कि आपके बच्चे जो है बहुत ही अच्छे आपको मिले हैं और वो अभी भी आपको सपोर्ट करते हैं और आपके काम के लिए उनका सहयोग आर्थिक रूप से और पूरे मन से सहयोग से उनका सहयोग आपको मिलता है सचमुच आज के समय में आप लखी है बिल्कुल मैं ये मानता हूँ ऐसा कहा जाता है जी जी जी जी वो आदमी ये किसी भी आदमी को अच्छा पड़ोसी अच्छा दोस्त और अच्छी पत्नी पत्नी को आप परिवार भी कह सकते जी, हैं जी, जी। बड़े भाग्य से मिलते हैं से मिलते। मैं इन तीनों मामलों में बहुत लकी रहा मुझे <laughs> पूरी जिंदगी अच्छे पड़ोसी मिले अच्छे दोस्त मिले <laughs> और <laughs> परिवार मेरा बहुत अच्छा है हालांकि मेरी पत्नी अब नहीं है लेकिन वो मुझसे ज्यादा विदुषी थी <laughs> अच्छा। और बहुत योग्य थी और मैं उसके बारे में खैर अब क्या कहूँ जी जी जी जी लेकिन इतना भाग्यशाली तो मैं चाहूंगा की वो अब आपके पास नहीं है तो उनके लिए अगर कोई गीत आप अगर डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा एक गीत उनके लिए आप गाते हैं दो लाइन सुना दीजिए देखिये गीत तो मैं नहीं सुना सकता मेरे, मेरे दो लाइन बता दीजिए गाइये मत आप नहीं ऐसा अभी कोई दिमाग में आ नहीं रहा मेरे गीत तो <laughs> कोई गीत जो आपको पसंद आया जो गीत आपको बहुत पसंद आता है जो आप हमेशा अक्सर सुना करते हैं उसके बारे में उस गीत को गाइए दो लाइन की सिर्फ नहीं देखिए एक गीत तो क्या है लेकिन एक मेरे कविता भी बहुत अच्छी थी जी जी जिसमें एक लाइन बड़ी खूबसूरत थी जो मैं ये कह सकता हूँ कि हर सूरत तेरी सूरत है हर मूर्त तेरी मूर्त है मैं किसी किसी देहरी नमन करूँ बस तुझको ही अर्ध चढ़ाता हूँ क्या बात है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में अशोक चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं उनके लाइफस्टाइल स्टाइल की जो बातें हैं उनका जो करियर जो चेंज हुआ फिर पहले तो इंजीनियरिंग का काम करते थे बाद में वो प्रेस मीडिया से जुड़ गए और मीडिया में भी कुछ नया करने की अभी तक उनकी ललक जो है चल रही है बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात करते हैं आप रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडो माध नाइन्टी पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कर सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं सूरज की हर किरण तेरी सूरत पेवार दू दो जख को चाहता हूँ के जन्नत पेवार दूं सूरज की हर किरण तेरी सूरत पेवार दू तो जख् को चाहता हूं के जन्नत पे वार पैर कितनी सी है तसल्ली के होगा का मुकाबिला इतनी है तसल के होगा मु काबिला दिल क्या है जा भी अपनी कयामत पेवार दू दो जख्त को चाहता हूं के जन्नत पेवार दू सूरज की हर किरण री सूरत पे वार दू एक था जो दे एक नींद है जो तेरी मोहब्बत पेवार दू दो जख् को चाहता हूँ के जन्नत पेवार दूं सूरज की हर किरण तेरी सूरत पेवार दूं आदम हसीन नींद मिलेगी कहा मुझे आदम हसीन नींद मिलेगी कहा मुझे आदम हसीन नींद मिलेगी कहा मुझे आदम सील नींद मिलेगी कहाँ मुझे फिर क्यों न जिंद को तुरबत पे वार मार दूज को चाहता हूँ के जन्नत पे वार दूं? सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं पेवार दू। को चाहता के जन्नत पे वार दूं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सलामी ज़िंदगी और हमारे इस सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए अशोक चतुर्वेदी जी हैं जिनसे हम बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग पेपर में जब काम करते या न्यूज़ में काम करते उनको अवार्ड्स वगैरह दिया जाता है तो आपके जीवन में इस तरह का प्रसंग जो आए हुए हैं उसके बारे में बताइए देखिए अवार्ड्स तो क्या कहें लेकिन यह है कि इज्जत बहुत मिली है जी जी, जी। और उसी अखबार की बदौलत ही हम जो कुछ हैं वो आज की भारतीय स्तर पर मेरी जान पहचान है जी जी और मुझे जगह जगह जाना जाता है आज यहाँ भी मैं हूँ तो इसी वजह से हूं कि मैं पत्रकार हूं और मेरे पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ योगदान है यहाँ पर मैं अगर मैं स्पीच देने आया हूं तो <laughs> निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो है जी जी जी। uh, मैंने कभी लेकिन चूंकि हमारा अखबार इतना अच्छा रहा वो हमारा अखबार एक टाइम में लार्जेस्ट सर्कुलेटेड और अखबार रहा सन के अंदर तो मैं ऐसे अखबार से जुड़ा रहा लेकिन मेरा जो कार्य रहा वो संगठनात्मक ज्यादा रहा और मैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा रहा और मैं जैसे भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ का में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा तीन साल तक इस संगठन का मैं जनरल सेक्रेटरी 11 साल से हूँ अभी और चल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे छोड़ दो तो मेरे साथ कहावत वो लग रही है कि मैं कंबल छोड़ना चाह रहा हूँ कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा मैं तो चा, लोग चा, नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जी जी जी और इसके अलावा मैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय समिति में भी रहा और अभी भी जयपुर चैप्टर के अंदर मैं रहा अभी भी मैं उसमें सक्रिय हूँ तो इस तरीके में लेकिन मैं इन सर सब सक्रियता इसमें रखना चाहता हूँ और इन्हीं चीजों में मुझे जगह जगह पर सम्मानित किया गया है कब, देश में जगह जगहों पर इन संगठनों की वजह से मुझे सम्मानित किया जाता रहा है वो मैंने लिए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उसमें कई जगह मेरे को स... मिले है, हैं पुरस्कार मिले हैं बहुत ही अच्छी बात अशोक चतुर्वेदी आप बता रहे हैं और आप जैसे कि संस्थाओं से जुड़कर ज़्यादा काम किया संगठन के रूप में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है ताकि अखबार जैसे कि आपने अपने एक्सपीरियंस में भी बताया कि बहुत सारे ऐसे छोटे अखबार्स होते हैं जहां पर उनको न्यूज़ पूरा तरह से उनके पे पेपर्स के लिए नहीं मिलता है क्योंकि हालाँकि छोटे विलेज में कितना न्यूज़ उनको इकट्ठा मिले और उसके लिए आपने बहुत ही अच्छा मेहनत करके एक पोर्टल बनाया जहाँ से आप जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की जो न्यूज़ हैं उन तक पहुँचाने का एक बहुत ही सुंदर काम किया ताकि ताकि उस विलेज के लोगों को भी भी बाहर की चीजों का पता चल सके ताकि, जी मैं मैं बताऊं आपको कि मैंने स्टडी करके मैं अभी जी जहां जाता हूं मैं पिछले पंद्रह साल से मैंने जितने दौरे किए मैं हर जगह छोटे अखबार वालों को ये कहता हूं जी जी, जी। कि देखिए आप ये मत सोचिए कि आप यहां से अखबार निकाल रहे हैं और आपको राष्ट्रीय स्तर के अखबार से या प्रादेशिक स्तर के अखबार से आपका कंपटीशन आप उनसे कंपटीशन मत करिए सही बात है और वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो वैसा अखबार निकालने की कोशिश कर और वो न तो अपना अखबार निकाल पाते हैं और न वैसा और निकाल, निकाल, पाते, निकाल पाते, पाते हैं दोनों में तो वो दोनों जगह से चले जाते हैं वो न माया मिली न राम वाला तो मैं उनको कहता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि आप स्थानीय अखबार निकाल रहे हैं आपके पास स्थानीय पाठक है उनके मतलब की खबर निकालिए हर आदमी को अपने गांव अपने शहर के मंदिर के इतिहास में रुचि है अपने शहर के इतिहास में रुचि है अपने शहर में रहने वालों के बारे में रुचि है वो अमेरिका में क्या हो रहा है उससे उसको कोई खास आवश्यकता नहीं तो आप अपना स्थानीय अखबार निकालिए आप अगर एक पंचायत समिति में है तो आप ये मानकर चलिए कि आपका एस जो है वो आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है और जो वहाँ का प्रधान है उसको मानिए कि ये हमारा प्रधानमंत्री है उस पर केंद्रित करके और ये हमारा राज्य है पूरी जो पंचायत समिति है आप उसका अखबार निकालिए और उससे आपको अपने आप ये मिलेगा कि आपका रीडरशिप बढ़ेगी क्योंकि जो प्रादेशिक स्तर का आपका अखबार कभी भी प्रथम अखबार नहीं हो सकता किसी के लिए वो वो प्रादेशिक स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का अखबार को ही लेगा आपका अखबार हमेशा द्वितीय अखबार होगा तो द्वितीय अखबार में आप वो चीज लीजिए जो उस अखबार में नहीं है सही बात है आप अपने पड़ोस की बात करिए मैं आपको एक छोटा सा जोक है जी जी जी कि हाँ। स्वर्ग के अंदर जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे थे या यहाँ पर बात कर रहे थे कि स्वर्ग में क्या होगा जब हम वहाँ चले जाएंगे तो ये तय पाया गया कि स्वर्ग के अंदर वकील बेकार हो जाएंगे उनको कोई काम नहीं होगा उनकी कोई पूछ नहीं होगी क्योंकि वहां कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी सही बात कोई डॉक्टर सारे बेकार हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टरों के लिए वहां कोई मरीज ही होगा नहीं होगा हो तो डॉक्टर क्या करेगा है ना और इस तरह से अलग अलग पेशों की बात हो रही थी कि किसी की कि जो पुलिस वाले की किसी कि की जरूरत नहीं होगी अपराध नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी कि सब काम बढ़िया तरीके से चलेगा तो जज सब बेकार हो जाएंगे लेकिन पत्रकार हमेशा वहाँ पर भी सक्रिय रहेगा और उसकी आवश्यकता और पूछ बनी रहेगी क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहेगा कि दूसरा क्या कर क्या रहा है अच्छा अच्छा तो आप देखिए इसीलिए छोटे अखबार वाले को ये सोचना चाहिए कि वो हर आदमी आपके क्षेत्र का जो है वो ये जानना चाह रहा है कि ये पड़ोसी क्या कर रहा है दूसरे मोहल्ले में क्या हो रहा है किस स्कूल में क्या फंक्शन हुआ किस और उन लोगों को जानना चाहता है जिनको वो जानता है उसके बारे में पढ़ना चाहता है नहीं, नहीं। आप ये बताइए कि साहब आज हमारे शहर के फलाने स्कूल में फलाने आदमी की बच्ची को ये प्राइज मिला है नहीं, नहीं। तो वो सारा का सारा आप एकदम उससे जुड़ गए सारे लोग तो ये मैं उनको हमेशा कहता हूं और ये एक में ऐसा कंसेप्ट है जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ कि आप अपने आँख अखबार निकालिए आप गांव से निकाल रहे हैं तो गाँव का अखबार निकाल लिया मैंने ऐसे अखबार देखे हैं कुछ ये कंसेप्ट मेरा अपना नहीं है ये ओरिजिनल नहीं कह सकते मैं इसको पूरा मैंने थोड़ा सा बदला है जी अमेरिका वगैरह में कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स कहलाते हैं हाँ, हाँ, हाँ। हम जिनको स्मॉल न्यूज़पेपर्स बोलते हैं वो वहाँ कम्युनिटी न्यूज बोलते हैं सामुदायिक न्यूज हाँ। वो समुदाय के होते हैं उस कम्युनिटी का न्यूज़ है वो कि आपका ये हमारे साथ ये शहर है जयपुर का तो जयपुर का अखबार है आप देखिए राजस्थान राजस्थान के अंदर पत्रिका इसीलिए बड़ा अखबार था तो एक पन्ने का दो पेज जिसके आगे पीछे के अखबार था राजस्थान पत्रिका शाम को निकलता था लेकिन चूंकि ये लोकल अखबार था और लोकल न्यूज देता था और राजस्थान पत्रिका ने जितनी ज्यादा तरक्की की है वो सब लोकल अखबार लोकल न्यूज की वजह से करी बाहर से जितने अखबार आए वो कोई उससे कॉम्पीट नहीं कर सके क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का अपना बनाना चाहते थे अखबार को निकालना यहाँ से चाहते थे तो ये लोकल अखबार से वो कॉम्पीट नहीं कर रहे भास्कर ने बहुत बाद में आके कहा तो उन्होंने उसी तरकीब को अपनाया कि अपने भी लोकल न्यूज दियो तभी जा करके ये बने तो आप उस बड़े स्तर पर नहीं जाके अगर आप छोटा अखबार अपना छोटी जगह पर लोकल अखबार निकालता है तो उसके लोकल संसाधन अपने आप अप डेवलप हो जाते हैं लोकल सरकार का विज्ञापन नहीं मिल रहा तो मैं तो मर जाऊंगा आपको जरूरत ही नहीं है आपको वहां का उस एरिए का आपको अगर आदमी को पता है छोटी दुकान वाला भी है उसको पता है कि हमारे यहाँ हर घर में अखबार जाता है ये अपने शहर के में तो वो आपको विज्ञापन देगा क्योंकि उसके ग्राहक तो वही है और वो सफल हो सकता है और इस पर लोग अब काम करने लगे हैं इस बात सही बात है सही बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से लोकल न्यूज़पेपर को काम करना चाहिए और जितना अच्छा वो लोकल न्यूज़ को कवरेज करते हैं तो उतना ही उनकी जो है पब्लिकसिटी अच्छी होती है और उनकी जो है आगे चल के एक अच्छा रास्ता खुल जाता है उनके लिए तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन के सबसे ज़्यादा खुशनुमा पलों के बारे में बताइए देखिए ये नापना और आंकना बहुत मुश्किल का <laughs> क्योंकि मेरा जीवन हमेशा खुशनुमा ही रहा है मेरे हिसाब से सही बात है ये हाँ। यूँ कहें कि मैं खुशी रहता हूँ <laughs> कोई भी चीज हो क्योंकि मैंने मैं बहुत सीरियसली किसी खर मेरे विपरीत परिस्थितियों में मैं जिया हूं ऐसा <laughs> नहीं है <laughs> और ऐसे क्षण भी आए हैं जब मैं ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा हुँ, हुँ, हुँ. लेकिन मैं कभी अपना आपा नहीं खोया मैं संतुष्ट रहा असंतुष्ट कभी नहीं रहा मैं अपनी जिंदगी से और मैं मैं ये मानता हूं कि मेरा हर आने वाला पल जो है पिछले पल से ज्यादा खुशनुमा होता है इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सबसे ज्यादा खुशनुमा पल आज के ही है हुँ, हुँ. आज मैं अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा आज खुश हूं कल और खुश हूंगा क्या बात बताया हमेशा है? खुश रहना चाहता हूँ और हमेशा खुशी कुछ यादें बताइए जो जीवन के सबसे अच्छी यादें आपके शादी हुई उस समय या फिर आपके बच्चे हुए या फिर कोई ऐसा मोमेंट के बारे में बताए देखिये आप ये एक चूंकि सामाजिक प्राणी है जी जी जी शादी होती है खुशी होती है <laughs> ये ईश्वर की कृपा थी कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली और मैं आपको बताऊँ की जो आज के जमाने में और जब हमारी शादी हुई शादी सन 70 में हुई थी उस टाइम भी ये अजीब बात थी कि मैंने अपनी पत्नी को मेरी शादी का पहले देखा नहीं था अच्छा अच्छा मैंने कभी मिला नहीं देखा नहीं मेरे घर वालों ने शादी तय की मुझसे कहा गया था मैंने कि गया मुझे देखा हाँ। नहीं है मैं, हाँ। मैं क्या देख सकता हूँ मैंने ये कहा भाई मैं अगर पांच मिनट जाकर के उससे बात कर लूंगा शक्ल सूरत देख लूंगा तो शक्ल सूरत तो आप भी देख सकते हो अच्छी है खराब है क्या है जैसी सही बात और बाकी मैं क्या देख सकता हूँ मेरी क्या मेच्योरिटी है इस वक्त जी, जी जी तो मैंने देखा नहीं था अरे वाह हम एक दूसरे से पहली बार एक दूसरे की शक्ल हमने वरमाला के टाइम ही दी <laughs> मंडप में सगी सगाई के बाद भी नहीं मिले अच्छा अच्छा लेकिन मैं खुशकिस्मत था वो तो पता नहीं थी कि नहीं थी लेकिन मैं खुशकिस्मत <laughs> था कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली और मैंने अपना जीवन पूरे जिंदगी उनके साथ बहुत थी खुश हुआ बिताया बच्चे हुए बच्चे मेरे दोनों बहुत लायक है और बहुत आज्ञाकारी हैं सारे लोग कहते हैं कि भैया बच्चे बहुत संस्कारी हैं और मेरा लड़का वकालत कर रहा है उसके साथ वो सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा हुआ है मेरे फादर चूँकि पॉलिटिक्स में थे वो उसके अंदर भी वो गुण हैं और उन चीज़ों में जुड़ा रहा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में सीनेटर रहा आजकल वकालत कर रहा है जयपुर में वो मेरी लड़की प्रोफेसर है हिस्ट्री में वो काफ़ी सक्रिय है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो काफ़ी सेमिनार्स वगैरह में जाती रहती है और अपने सब्जेक्ट में बुद्धिस्म उसका स्पेशलाइजेशन है उसमें वो अखिल भारतीय स्तर की विदुषी है तो इससे ज़्यादा आदमी को क्या चाहिए बहू भी मेरे को बहुत अच्छी मिली है संस्कारवान वो भी लेक्चरर है और संस्कारी है घर में भी बिल्कुल संस्कार पूर्वक रहती है तो मैं सोचता हूँ कि जो सबसे सुखी आदमी दुनिया में हो सकता है वो मैं हूँ सारे साधन आपके पास मेरे पास मैं बहुत सुखी आदमी अच्छा बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे हैं और एक बात मैं बहुत जोरदार कहना चाहता हूं, जी, जी, जी। जो में शायद मुझे कहनी चाहिए थी जब हम एजुकेशन की बात कर जी जी जी जो अभी बच्चों के बच्चों से मुझे याद है की आजकल पढ़ने का शौक जो है वो कम होता जा रहा है किताबें पढ़ने का जी जी जी अभी हमारे इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल में भी बात छिड़ी अब ये बात छिड़ी थी कि पुस्तक प्रेम नहीं है ये बहुत जरूरी है यंग पेरेंट्स को मैं ये सलाह भी देना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चों को पढ़ने का शौक लगाना चाहिए मुझे पढ़ने का शौक तीसरी चौथी क्लास में लग गया था क्योंकि मेरे घर में किताबें आती थी पिताजी भी जर्नलिस्ट थे संपादक थे पॉलिटिक्स में भी थे सब चीज़ों में थे तो हमारे घर में पढ़ने लिखने का शौक बहुत रहा मेरी पत्नी को भी रहा वो भी हिंदी में मास्टर किया उसने जर्नलिज्म में भी उसने डिप्लोमा किया था और पढ़ने का शौक उसको भी था उसका नतीजा यह हुआ कि मैंने मेरे बच्चों को जब वो बिल्कुल पढ़ना पहली दूसरी तीसरी क्लास में थे तब भी उनके लिए ये आवश्यक था हुँ, कि हुँ, एक घंटे कम से कम आप कोर्स के अलावा दूसरी किताबें पढ़ोगे और वो क्या किताबें पढ़ोगे वो मैं मोनिटर करता था कि वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सही बात है उनको शौक है वो आज भी किताबें पढ़ते हैं और उनके बच्चे जो हैं उनको भी शौक़ है और वो आप मैं मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी के एक बेटा है उसकी अपनी लाइब्रेरी उसने अपनी बना ली है क्या बात है और बात है। मेरी जो दो पोतियां हैं हाँ। उनकी भी अपनी अपनी लाइब्रेरी है क्या बात है बहुत और उनको कभी भी बात करें वो हर दो एक महीने में कहते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड चलना है या फलानी एग्जीबीशन लग रही है बुक्स की वहां चलना है किताबें लानी है और मुझे बहुत खुशी होती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो आज के जमाने में जो है पढ़ने का जो रुझान है बुक के साथ जो दोस्ती हमारी थी वो कम होती जा रही है और बहुत सारे लोग जो है आजकल तो मोबाइल का यूजर्स ज्यादा मेरा मानना यह है कि पुस्तक से दिमाग का आपका जो मानसिक स्तर है ऊपर उठता है मन, आपका दायरा जो है मानसिक स्तर का वो बहुत बहुत विस्तारित होता है वो इन चीजों से नहीं होता इसमें हम लिमिटेड हो जाते हैं उसमें हम तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं तरह तरह की ज्ञान हमें मिलता है नहीं बहुत सही बात आपने बताया कि उस तरह से जो जिस तरह से लेखक उस किताब को लिखा है उसकी जो विचारधारा है वो वो भी हम समझने लगते हैं काफ़ी चीज़ें हैं पुस्तक पढ़ने में और अगर डिजिटलाइज कुछ चीज़ें आप देखते हो तो काम के लिए देखते हो और काम होते ही आप उसको बंद कर देते हो आप जिज्ञासावश कुछ रीडिंग वहाँ पर नहीं कर पाते हो क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ बुक के साथ ही हो सकती हैं जो आपने कहा बहुत ही अच्छा लगा मुझे और चलिए दोस्तों मुझे लगता है कि वक्त अब हो गया है घंटी बच गई ही आखिरी मैं चाहूँगा कि आप हमारे अशोक चतुर्वेदी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने सुनाई हैं और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ इन सारी चीज़ों को सुनने में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और अभी राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें देखिए मैं तो ये मैसेज दे सकता हूँ कि देखिए आपको ज़िंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए सबका भला करने का सोचिए अपना भला अपने आप हो जाता है इसमें कभी आपको ये अपना भला सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप दूसरे का भला सोच रहे हो तो क्या बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने शुभकामना है सबको कि सब लोग खुश रहे <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और शुभकामनाएं दी हमें बहुत अच्छा लगा मैं चाहूँगा कि समय समय पर आप हमारे रेडियो मधबन से इसी तरह जुड़े रहें और कुछ नई बातें जरूर हम आपसे सुनना चाहेंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अशोक चतुर्वेदी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करते हैं रेडियो की पूरा टीम से तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और अशोक चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप है रेडियो नाइन पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कते रहो आदम हसीन नींद मिलेगी कहा मुझे आदम हसीन पे वार दू दो को चाहता हूँ के जन्नत पे वार दू सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दू दो को चाहता हूँ के जन्नत पे वार दू